द्रं कर्णे भी श्रुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्ष स्थिरएरंगुवास ओ शाशा शांति अच्छा मांडव के कार्य अद्वैत प्रकरण के 40वें कारिका के ऊपर विचार आरंभ होगा। पूर्व कारिका में कहा था कि जो अद्वैत पे पहुंचना माने अस्पर्श योग है सब त्यागना है यहाँ जितने हमने उपाधियां लादा है अपने मैं मनुष्य हूं पुरुष हूं स्त्री हूं बाल हों जवान जितने भी है यह सब त्यागना है इसके तो साथ स्पर्श में होना अछूत हो जाना यही योग है यहाँ यहाँ पाना कुछ नहीं है खोना है ये योग ऐसा है मान्य स्वरूप पाया हुआ है कि दूसरे में बुद्धि होने से खोया जैसा लग रहा उनको है उनको हटाना है प्रतिबंधक हटाना है स्पर्श योग है किंतु तो जो कर्म में आशक्त है जिनका द्वैत में आशक्ति है उन लोगों के लिए दुर्दर्श है बड़ी मुश्किल है इसमें पहुंचना जो अद्वैत में निष्ठा वाले हैं वो तो पहुंचे हुए होते हैं उनके लिए तो सुलभ है सुदर्श है उनके के लिए कारण इनके लिए दुर्दर्श है योगी लोग विस्मात कहा था कर्म में आसक्ति रखने वाले द्वैत जाति पाति को बनाए रखना चाहते हैं क्यों जाति के बिना कर्म नहीं होता तब जाति विशिष्ट कर्म लगे हुए वैदिक कर्म चाहे लौकिक कर्म जाति विशिष्ट है आयु विशिष्ट है जाति आयु आदि युक्त है कर्म सभी आयु में एक ही कर्म नहीं होता आयु भेद से कर्म भेद हो जाता है जाति भेद से कर्म भेद हो जाता है तो द्वैत है वहां तो योगी लोग डरते हैं अस्माद ये जो स्पर्श योग से डरते हैं उस अद्वैत में पहुंचने से डरते हैं त्यागना नहीं चाहते अपने जो पकड़ा हुआ जाति आदि है और मनुष्यत्व आदि धर्म है उनको त्यागना नहीं चाहते अगर ये त्यागेंगे हमारे अस्तित्व हो जाएगा हम मनुष्य कहाँ रहेंगे हम ब्राह्मण आदि कहां रहेंगे अगर वहां पहुंच गए तो डर होता है उनको कहा अभय भय दर्शन ये वो स्थान अवय का स्थान है अद्वय स्थान जो था अवय है उस अवय में भय देखने वाले लोग उसे करते हैं यह कहा था पूर्व तो देखो जो व्यक्ति उस स्थान में पहुंच गया उसके लिए तो अब कुछ कर्तव्य नहीं रहा है जो नहू नहीं पहुंचे हैं उनके लिए कर्तव्य है क्या कर्तव्य होगा मन को निग्रह करना यह कर्तव्य मन अपने अधीन करना कर्तव्य होगा जो साधक कोटि में है जो सिद्ध कोटि हो गए अद्वैत में पहुंच गए अद्वैत स्थिति में जीवन है जिंता उनके लिए तो कर्तव्य है ही नहीं कितु तो जो साधक कोटि में है तो उसमें जाना चाहते हूं देखो तो सभी के लिए यह है दुख का नाश सब चाहते हैं अक्षय शांति चाहते हैं विनाश वाली शांति कोई नहीं चाहते सबकी मांग होती है मुझे सशांति हो कभी भी नाश ना हो ऐसी शांति मिले और मुझे कभी भी दुख ना हो यह सबकी मांग होती है अगर वो चाहिए तो उस स्पर्श योग के सहारे में जाना पड़ेगा तो वो कैसे पहुंचेंगे वहां क्यों तो मन के निग्रह के अधीन है जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा एकाग्र नहीं होगा एक विषय में नहीं होगा तब तक वो उस अद्वैत भाव में स्पर्श में जाना संभव नहीं है ये चालीसवें कार्यक्रम कहा था मनस हो निग्रहतम अभयम सर्वयोगी नाम जितने भी कर्म योगी हैं जो ज्ञान में पहुंच गए उनके लिए तो मन के निग्रह हो चुका है उनको मन निग्रह की आवश्यकता नहीं वो तो वो तो वहां पर साध्य में पहुंच चुके हैं किंतु साधक पोटि में जो होंगे उनके साधन एक ही मन को निग्रह करना होगा मन निग्रह करने की क्या होगा अभ्यास और वैराग्य आगे, आगे, आगे बताएंगे मन निग्रह तभी होगा जिस समय से वैराग्य हो जहां दौड़ रहा है और इधर उस आत्मा के स्मरण में अभ्यास हो आत्मस्मरण में अभ्यास हो जिसमें से बहिराज हो तभी मन निग्रह होगा आगे बताएंगे मन निग्रह के साथ में कैसा होगा अभी कह रहे मनोर निग्रह अधीनम मन के निग्रह के अधीन है अभय तो सब चाहते हैं भयभीत तो होना कोई भी नहीं चाहता और शरीर में रहते हुए अभय होना संभव नहीं है अभय होना चाहते हैं तो शरीर लाभ से ऊपर उठना होगा जैसे दृष्टान्त है सुशुभ यद्यो भी, भी पूर्ण अभय स्थान नहीं है फिर भी वहां कोई भय नहीं होता क्यों ड्यूटियां नहीं दिखता हुआ ड्यूटी आद वही भयम भगती जागृत स्वप्न में कल्पना कर लेता है ये मेरे से भिन्न है भय शुरू हो जाता है क्या पता क्या कर देगा जहा खिला देगा या कुछ कर देगा क्या कुछ देगा कई प्रकार के निमित्त बना करके भयभीत होता है तो मनस हो निग्रह अभयम सर्व अभय सब चाहते हैं चाहे अभय चाहते हो तो मन को निग्रह करना आवश्यक है बता रहे है। मन निग्रह के बिना अभय मिलना नहीं सभी कर्मयोगी जितने भी हैं द्वैत में निष्ठा रखने वालों पर भाई तो अभय तो चाहते हैं ना अभय चाहते हैं तो मन को निग्रह करना पड़ेगा एकाग्र करना होगा और दुख क्षय प्रबोधश्च दुख का नाश भी सब चाहते हैं अगर दुख का नाश चाहते हैं तो उस स्पर्श योग में जाना होगा मन के निग्रह के अधीन ही होगा और प्रबोधश्च मैंने आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तब भी आपको मन का निग्रह करना पड़ेगा मन निग्रहते हुए बिना आत्मदर्शन होना संभव नहीं और अक्षय शांति चाहता है कोई अविनाशी शांति उसके लिए भी कोई तो मनोनिग्रह यह चारों फल होगा मन निग्रह के अधीन अवय दुख अक्षय प्रबोध माने आत्मज्ञान और अक्षय शांति किंतु मांग तो, मां तो सबकी है सब चाहते हैं माने किंतु कर्तव्य नहीं करते मन निग्रह नहीं करते मन को छाड़ा छोड़ा हुआ है जाए जाए बेलगाम छोड़ दिया है इसलिए ये प्राप्त नहीं करते हैं अशांतः पुत्र सुखम गीता ने कहा जो शांत नहीं होगा तो सुख न होगा शांत तभी हो पाएगा मन निगृहित जिसका अपने नियंत्रण में मन निगृहित करना होगा एका ठीक कहा, उत्तम दृष्टि नाम अद्वैत दर्शनम अद्वैत दृष्टि फलम च उत्तम दृष्टि वाले तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं उत्तम मध्यम मंदप तीन प्रकार के होते हैं तो उत्तम दृष्टि वाले हैं उनके तो अद्वैत दर्शन हो चुका है उनको अद्वैत ज्ञान हो चुका है और अद्वैत दृष्टि दृष्टिफलन तो अद्वैत दर्शन का फल भी उनको मिल चुका है उस अद्वैत भाव में बैठे हुए हैं वो उनको आत्मज्ञान हो चुका है और उसका फल भी उनको प्राप्त हो चुका है वो अद्वैत दर्शन नहीं है दूसरे में नहीं आरोप हो चुके हैं साधन करके साध्य में पहुंच चुके हैं उत्तम दृष्टि नाम अद्वैत दर्शनम उत्तम दृष्टि वाले जो थे वो तो सिद्ध लोग हो गया मुका अद्वैत दृष्टि कलमचर और अद्वैत दृष्टि का जो फल है अद्वैत दर्शन हो चुका है फल भी मिल गया है अद्वैत दृष्टि में है उनको द्वैत दिखता ही नहीं ऐसी स्थिति पहुंच गए मनोनिरोधम भोक्ता उनका मनोक तो बोल दिया वो हो चुका है अब मंद दृष्टि नाम जो मंद दृष्टि वाले हैं इसे असक्त है उनके लिए बोलना चाहते हैं मनो निरोधा मन के निरोध के अधीन ही आत्मदर्शन मुस्लिम का वो अद्वैत दर्शन आत्मदर्शन है उसके यहां व्याख्या करते हैं उपन्यास करते हैं रखते हैं उनके लिए मन का निग्रह ही है ये न के न प्रकार है मन को निरोध करना होगा तभी वो आत्मदर्शन हो पाएगा आत्मज्ञान तभी होगा नहीं तो नहीं हो पाएगा क्यों आत्मदर्शन का फल तो सब चाह हैं अभय चाहते हैं दुख का नाश चाहते हैं और आत्मज्ञान भी चाहते हैं और अक्षय शांति भी चाहते हैं चाहे तो वही एक ही तरीका है मन निग्रह करो यही बताना चाहते हैं कहा टिप्पणियां पांच छह सात की टिप्पणी थी पांच में कहा था उत्तम अधिष्ठा माने जन्मांतरीय कर्म उपासना था शुद्ध एकाग्रम अनुसार जिसका मन शुद्ध भी हो चुका है एकाग्र भी हो चुका है जन्मांतरीय कर्म जन्मांतरीय उपासना तो मन को शुद्ध करने के लिए कर्म निष्काम कर्म और मन को एकाग्र करने के लिए उपासना उपासना एक ही में मन टिकाए रखने के अभ्यास करेंगे तो विक्षिप्ता नहीं होगा उपासना योग हो उसमें उपासना में यही होता है हम अपने इष्ट के पास रहे। समीपे रहेना समीप में रहना किसके समीप में रहना अपने इष्ट के समीप में रहना इष्टाकार वृत्ति बनाए रखना उपासना यही है जो तो अपना इष्ट होगा कलाकार वृत्ति में पड़े रहना इसका नाम है उपासना तो ये उत्तम दृष्टि उन लोगों को तो बता दिया जन्मांतरिये कर्म उपासना दो साधन उसने पहले कर चुका है मन की शुद्धि का साधन कर्म था और मन एकाग्र के साधन उपासना ये दोनों कर चुका है जन्मांतर पूर्व जन्म में किया है किसी को अभी जन्मजात तो उसको ज्ञान हो जाता है अद्वैत भाव में पहुंचा हुआ मिल जाता है वो जन्मांतरित कर्म वहा काम कर गए उसको शुद्ध एकाग्र मन था वो शुद्ध भी हो गया एकाग्र भी हो चुका है जिनका उनका जो अद्वैत दृष्टि रहेगी और अद्वैत अद्वित का फल अद्वैत भाव में भी रह जाएंगे ये बता दिया अच्छा उनका मर... मनोनिरोध उनका बता दिया क्या है अखंड अखंड आत्मय काकार अखंड आत्मा एकार, आत्मा में एकता उनके एक आकार में, में बैठे हुए आत्मा में बैठे हुए हैं तो उनका तो अब बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है कुछ अद्वैत में जो पहुंच चुके हैं उनके लिए तो अब भागी मंद दृष्टि नाम उसकी टिप्पणी साती है कर्मानुष्ठान तो निष्पापे न निर्विक्षेप मात्र अवस्थिता तो नरे देखो माने कर्म और कर्म के अनुष्ठान से निष्पाप तो हो चुके हैं जिस काम कर्म किया है मन शुद्ध हो गया पाप रहित होगा तो मन शुद्ध हो जाएगा निष्पापत्व निष्पाप होने से निर्विक्षेप मात्र अवस्थितान केवल विक्षेप निकाला नहीं अभी मान वो चाहते हैं विक्षिप्त चला जाए इसके लिए संपादित उनके लिए संपादन करना होगा क्या होगा कि मन के निग्रह करना पड़ेगा मन निग्रह करने के लिए उपासना करनी पड़ेगी पहले यही होगा एक कहना चाहिए मन निग्रह करना होगा ये कहा कि क्या गई तो मनसो निग्रह सर अभयम सर्व ये यह प्रतीक जो दिया है टीका में मनसा है कि मनसा ऐसा है पाठ प्रतीक टीका में मनसा पाठ है कि मनसा पाठ है मनसा मनस हाँ यार मात्रा चढ़ा दिया मनसा होना चाहिए मनस शर्द आगे इकार है तो लोक हो जाना चाहिए जब तो होकर लोक होना चाहिए मनसा नहीं होना चाहिए मनसा ऐसा होना चाहिए यहा मनसा बना रखा पाठ तो मन के निग्रह के अधीन ही अभय मिलना है मन के निग्रह के अधीन ही दुख क्षय होना है मन के निग्रह के अधीन ही आत्मज्ञान होना है मन के निग्रह के अधीन ही अक्षय शांति मिलनी है सबको यदि आत्मदर्शन आदि चाहते हैं अभय चाहते हैं दुख क्षय चाहते हैं और अक्षय शांति चाहे तो वही करना पड़ेगा जो करके वो लोग अद्वैत भाव पे पहुंच गए अभय हो गए आपको वही करना पड़ेगा उनकी अवस्था है और आपके लिए साधन है वो उनका तो स्वभाव हो गया वहां पर आपके लिए साधन है आपके लिए साधन है मन को निग्रह करना पड़ेगा एक कहा अशेष भय निवृत्ति अभय सबके द्वारा कोई भी भय नहीं है नयोग यदि अभयम ऐसा अवस्थान ऐसा है किसी प्रकार का भी भय नहीं है यह नहीं कि एक व्यक्ति से भय नहीं तो दूसरे से ऐसा नहीं उस आत्माभाव में जब पहुंचेगा वहां पर भय नहीं होता अवयम यदि अशेष भय निवृत्ति साधन आत्मदर्शन हो चेगा अवय शब्द का अथा संपूर्ण भय के निवृत्ति का साधन आत्मदर्शन को कहा सर्वयोगी नाम माने सर्वेशा योगी नाम कर्मानुष्ठान निष्ठाना कर्म क्या सर्वयोगी शब्द का अर्थात कर्म के कर्म के अनुष्ठान में जिनकी निष्ठा है उनके लिए कहा तो द्वैत में रहने चाह रहे हैं अगर आप ये फल चाहते तो आपके कर्म के ऊपर जाना पड़ेगा मनोनिग्रह करना पड़ेगा ये बोल रहा है। माने कर्मानुष्ठान योगी नाम बुद्धिशुद्धि बताओ जिनके बुद्धि शुद्धि हो गई है उनके लिए उपदेश दिया जाए सर्व योगी नाम माने मन को निरोध कोई कर सकता है जब अंतकरण थोड़ा शुद्ध हो जाए तभी कर पाएगा अंतकरण मलिन हो तो विषयों की तरफ जा रहा मन निग्रह क्या करेगा मनोनिरोधाधीन प्राग उत्तम अनुद्या तत्फल का मन के निरोध के अधीन है प्राग उक्तम आठ की टिप्पणी बता दिया कि पूर्वाध उतम अभय प्रबोधन अभय प्रबोध पदेन अलूद्य पूर्वाध में जो कहा था अभय शब्द कहा था इसी का प्रबोध शब्द से उत्तरार्ध में बोलते हैं उसके।, उसके द्वारा बताते हैं दुख इत्यादि कहा दुख दुख क्षय प्रबोधा अक्षय शांतिरव इत्यादि कहा श्लोक विषय पद से पूर्व कारिका के अपेक्षा इस कारिका के विषय को अलग कर देते हैं परिशेष लगाते हैं भिन्न कर देते हैं नव की टिप्पणी में बोला पूर्वश्लोक करोति करोसे नष्ट पृथक करो पूर्व कारिका के विषय से इसको अलग कर देते हैं भाष्य में कहां पुनर्ब्रह्मस्वरूप व्यतिरेक रज्जु सर्पवत् कल मन इंद्रिया च न पर विद्यम ब्रह्मस्वरूपाणाम अभय मोक्षाख्या चक्ष शांति स्वभावता सिद्धा न अन्यायता नोपचार कथम इति अबोचाकार बोलते हैं देखो तो जिनका ब्रह्मस्वरूप से अतिरिक्त रूप से जितने भी वस्तु हैं संसार में रज्जु में कल्पित सर्प के समान हो गए मित् घोषित हो गए जिनके दृष्टि में योग तीन की टिप्पणी ने कहा ऐसा विदुषाम जीवन मुक्त जो जीवन मुक्ति अवस्था में बैठे हुए हैं तो ब्रह्म से अतिरिक्त जो पदार्थ जो द्वैत अवस्था में दिखता था वो सारे के सारे कल्पित हो गए जिनकी दृष्टि में जैसे रज्जु में सर्प कल्पित होता है इसी प्रकार जितने भी द्वैत वर्ग हैं, कल्पित घोषित हो गए जिनकी दृष्टि में ऐसा हो गया आत्मा ही सत्य है जैसे रज्जु में जितने भी कल्पना होती है रज्जु ही सत्य बाकी सब कल्पित ही सिद्ध हो जाता है इसी प्रकार ये जगत आत्मा ने कल्पित है जगत जीव सब कल्पित है ऐसा पुनर ब्रह्मस्वरूप में त्रेक ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त रूप से इनकी सत्ता नहीं है रज्जु सर्प कल्पित में मन इंद्रिया मन हो इंद्रिया जो भी विषय है सब कल्पित है ऐसे हो गई दिल की दृष्टि में ना परमार्थ तो विद्यति वास्तविक वस्तु कोई भी नहीं है कल्पना काल में होते है कल्पित वस्तु की सत्ता कल्पना काल में है ज्ञान काल में नहीं होते ऐसी बुद्धि बन गई जिनकी जैसे रज्जु के सर्प कल्पना काल में ही है ज्ञान काल में नहीं ज्ञान काल में क्या होगा रुजू हो जाएगा ठीक इस है सारे के सारे वस्तु में कल्पित की आ गई वो है पहुंचे हुए लोग ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं ब्रह्म से अतिरिक्त स्वरूप नहीं उनका ब्रह्म स्वरूपम ये शाम ते ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप आना वो तो ब्रह्मरूप हो चुके हैं तो चुक है। ब्रह्म ब्रह्मविद ब्रह्म अभयम उनके लिए अभय माने मोक्षाख्या अक्षय शांति और अभय और मोक्ष नामक जो अक्षय शांति है मोक्ष में अक्षय शांति मिलनी है बद्ध अवस्था में मिलना नहीं है वह स्वभावत सिद्धा स्वाभाविक रूप से सिद्ध है उनको उनको अभय भी सिद्ध है स्वाभाविक उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा वो सिद्ध कोटी में पहुंच चुके हैं आत्मा साक्षात्कार में बैठे हुए जनता सारा संसार को कल्पित मान करके आत्मा को सत्य मान के बैठे हुए हैं आत्मा अभिन्न हो गए लोगों का उनको ब्रम स्वरूप जो बन चुके हैं उनके अभयम और मोक्षाख्या स्वभावता एवं सिद्ध है स्वभाव से ही सिद्ध है न अन्यायकता देना ये है बोलते हैं न अन्यायकता अन्य के अधीन नहीं है वो किसी मनोनिग्रह आदि का अधिन नहीं है मनो को निग्रह पहले किया है उन्होंने अब उनको कुछ करना नहीं है स्वभावता मन निगृहित हो चुका है न अन्यायता अन्य के अधीन नहीं है हमने पहले न उपचार कथन जना हम बोल के आएगा कहेंगे अजम अनिद्रकम ज्ञानम अनामकम अरूपकम आगे कुछ था सकृत विभातम नोपचार कथम का ऐसा कहा था कि बोल के आए थे पहले कहते हैं या हम पहले बोल चुके हैं वहां तो है कोई उपचार नहीं होता उसका अजम अनिद्रम अश्वपनम अनामकम अरूपकम ऐसे बुद्धि में जो पहुंच चुका हो सकृत विभातम तो वहां पर कोई उपजार नहीं होता बोला था सकृत विभाग हो सर्वज्ञ हो वहां कोई उपजार नहीं कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा बोला था बोल के आए हम भाष्यकार कर उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं जो आत्मभाव में पहुंच गए एक आगे भी ये बोलना चाह रहे हैं अब किंतु आत्मभाव में जो पहुंचे नहीं है जिनको भय सता रहा है अक्षय शांति नहीं मिल रही है भोजन किया थोड़ी देर शांति फिर उसके बाद फिर तपा शुरू हो गया नहीं भय भी है आत्मज्ञान भी नहीं है दुख का नाश भी नहीं है दुखी है ऐसे वालों को क्या करना होगा तो मनो करना पड़ेगा ये बोलना चाह रहे हैं कारिका को तो लेकर के कारिका का अर्थ करते हैं ये तो अन्य है तो आत्मभाव में पहुंचे नहीं है जो जो अन्य है अभी द्वैत बुद्धि में बैठे हुए हैं उनके लिए ये तो, तो अन्य ये तो अतो अन्य ये जो तो आत्मदर्शी से भिन्न है जो लोग अन्य योगी नार्ग कहा योगी ना कहा मार्ग का सनमार्ग में चले हुए हैं आत्मदर्शन नहीं हुआ है जिस काम कर्म कर रहे हैं निषा उपासना कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं सनमार्गामी है गामी नहीं है योगिना मार्ग कहा सनमार्गामी है हीन मध्यमा दृष्टया उत्तम दृष्टि वाले तो नहीं है ये आत्मभाव में पहुंचे नहीं है हेन दृष्टि वाले या मध्यम दृष्टि वाले हैं कुछ विश्वलोकता भी है कुछ उधर आसक्ति भी है आत्मविजाए वो भी आ सकती है थोड़ी बहुत और विषय रूपता ज्यादा है ऐसी के ऊपर है कोई तो खाली विषयों में ही है वो तो पामर हो जाएंगे वो तो सनमार्ग होते ही नहीं वो यहां दोनों तरफ दिख रहा है जो ये होते मंद दृष्टि वाले और मध्यम दृष्टि वाले दोनों तरफ दिखता है जब वेदांता दिशता है अरे उधर जाना चाहिए ऐसा लगता है बाहर निकल जाते हैं तो ये काम करना वो काम करना वो काम दिखता है ये विषय की तरफ ध्यान आ जाता है यही होता है दृष्टा यह मनो अन्य आत्म व्यतिरिक्तम व्यतिरिक्तम आत्म संबंधी पसंद मन को अतिरिक्त समझते हैं जो मन मन को द्वितीय अन्य अन्य समझते हैं आत्म व्यतिरिक्तम आत्म संबंधी पसंद आत्मा संबंधी मन है आत्मा ही मन नहीं है आत्मा का संबंधी है मन आत्मा से संबंध रखता है मन ऐसा समझते हैं जो लोग मन दो दिखता आत्मा और मन दिख रहा पेशा मोक्ष फलम आह उनके लिए मोक्ष का फल क्या बताते हैं मन साधन बताते हैं मनसहा इत्यादि मनस हो निग्रह कम अवयम सर्वयोग आप अवय चाहते हो तो मन निग्रह करना पड़ेगा ये बोला फिर आत्मसत्याता नाम को नहीं है आत्मा ही सत्य है बाकी कल सब कल्पित है इसे ज्ञान नहीं है उनको शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात होने वाला ज्ञान नहीं है, यही है। उनका मनसो निग्रहायत्तम अभयम सर्वेशा योगदान उन योगियों के लिए मन के निग्रह के अधीन ही ये सब फल मिल जाएंगे अभय आत्मज्ञान दुखक्षय अक्षय शांति चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा आपको मन निग्रह करना पड़ेगा उनके लिए कहा बिल्कुल जो पामर होते हैं उनके लिए उपदेश काम नहीं करता ये उपदेश उनके लिए काम करता है जो उधर पहुंचे नहीं है और पामवर भी नहीं है जो मध्यम मार्गी जो होते हैं उन्हीं लिए उपदेश काम करता है बिल्कुल विषय भोगी हैं उनके लिए उपदेश क्या करेगा वो मानता ही नहीं उसको और जो पहुंच चुके हैं उनके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है बीच में है इधर भी दिखता उधर भी दिखता थोड़े बहुत साधन करते हैं बाकी भूषण की तरफ ज्यादा मन है तो उनके लिए उपदेश होता है अगर वो अभय चाहते हैं दुख नाश चाहते हैं अक्षय शांति चाहते हैं आत्म साक्षात्कार चाहते हैं तो मनो करना पड़ेगा ये बोला टिप्पणियां थी, थी। तीन चार पांच तीन में कहते हैं तीन नंबर में कहते हैं योगी ना माना कर्मानुष्ठायी जो कर्म का अनुसार करने वाले हैं ये योगी सवेदा पहुंचे हुए के लिए तो मन का निग्रह की आवश्यकता नहीं है मन निग्रह हो चुका है उनका स्वभाव बन चुका है वो तो और असाधन बनना है इनके लिए कर्मानुष्ठायी कहा मार्ग का मान क्या है, कौन से मार्ग एक कुमार्ग होता है सुमार्ग होता है कौन सा मार्ग तो कह मार्ग वेदोपदिष्ट उपासना मार्ग मार्गानुवर्ग ने द्वारा उपदिष्ट जो उपासना में लगे हुए हैं तो बोलता है उपासना करो जिससे कि आगे जाकर के ज्ञान होगा मुक्त हो जाओगे विषय भोग करो नहीं बोलता तो हमारी स्वाभाविक है स्वभावता हम विषय भोग करते हैं अनादिकाल की जो हमारी अभ्यास है उसके द्वारा होता है शास्त्र नहीं बोलता विषय भोग करो वो तो निषेध करता है अच्छा, आ, पांच हो है। छहते हैं अन्य दी तो उत्तम विषय देती आपका व्यतिरिक्त एक पांच पे कहा कि अन्य तो अन्य जो कहा था पहले भाष्य में उसी को कहा आत्म शब्द से उसी का अर्थ किया हुआ है भाष्य अन्य आत्म व्यतिरिक्तम जो अन्य पद का ही आत्मव्यतिरिक्तम कहा मन को जो अन्य मानते हैं आत्मा से अतिरिक्त मानते हैं उनके लिए अभी द्वैत है तो क्या करना पड़ेगा मन का निरोध करना पड़ेगा मन के निग्रह के अधीन ये फल मिलेंगे अभयाधी फल ये कहा आगे भाष्य में कहते हैं किंच और भी है दुख क्षयोगी दुख का नाश तो सब चाह रहे मुझे कोई दुख न दुखम में महाभूत यही प्रार्थना करता है प्रतिदिन मुझे दुख न हो किंतु तो, दुख का जो कर्म किया होगा जिससे दुख पाना होगा पाप कर्म किया होगा तो कौन तुम्हारा दुख कौन भोगेगा भाई पुण्य से फल फल्छति पापम कुर मानवा ये मानव बहुत चतुर है फल चाहते हैं पुण्य का सुख चाहते हैं पुण्य का फल सुख होता है पुण्य से फल मिच्छन्ती फल चाहते हैं पुण्य का किंतु करते क्या है पाप नीम की गुठली बोते हैं और चाहते हैं आम मिलेगा नीम की गुठली बोने पर कड़वाई मिलेगा मधुर नहीं मिलेगा पुण्य से फल मिच्छन्ती पापम कुर मानव मानव बड़े चतुर है फल तो चाहता है पुण्य का सुख किन्तु करता क्या है दुख के साधन करता है पाप करता है पाप करने से कोई पुण्य का फल मिलेगा क्या क्यों कर्मंडे कदाचन। तुमने अगर पाप किया है तो उसका फल देने वाले दूसरा बैठा है तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, जो करो चाहे पुण्य करो पाप करो तुम जो चाहो सो कर लो किंतु फल तुम्हारे हक नहीं है वो दूसरा देने वाला है माफलेशु पदार्थ फल में कभी आशा नहीं करना वो दूसरा ही है फल देने वाला फल दे तो परमसूत्र है फल तो परमात्मा देता है अगर ऐसे होने लग जाए तो दुख मैंने पाप करोगे फल लेगा ही नहीं अपने आप लेना होगा तो क्यों लेगा और दूसरे का कर पुण्य करोगे पुण्यकर्मा छीनने लग जाएगा ये बड़ा चालाक है इसलिए भगवान ने फल अपने हाथ में रखा है करने के लिए स्वतंत्र है कर लो जो चाहो सो कर लो फल मेरे हाथ <coughs> तो में है भगवान ही यही तो भाषण में कहते कि दुखक क्षेत्र दुख है भी मनु के निग्रह के अधीन है वो साधक अवस्था में यदि है तो मन का निग्रह करना आवश्यक है नहीं आत्मा संबंधी मन से प्रचलित दुःख अस्थि अभिवेकी नाम जो अभिवेक अभिवेकियों का अज्ञानियों का मन है आत्मा से भिन्न रूप में बैठा हो नहीं आत्म संबंधी आत्मा रूप नहीं हुआ है मन मन निग्रह होता तो आत्म रूप होता आत्म रूप नहीं हुआ आत्मा में संबंध रखने वाला जो मन मन से प्रचलित जब चलायान हो गया मन विश्व में विक्षिप्त हो गया भाग रहा है विश्व में मन प्रक्षिप्त होकर हो उस दिन में दुख का नाश नहीं होगा दुख रखे हो ही नहीं सकता दुखी मिलेगा मन जहां जहां जाएगा दुख देगा एक नहीं, आत्म मन से प्रचलित है आत्मा में संबंध रखने वाला जो तो मन हैवस्था का मन है वो आत्माकार वृत्ति में पहुंचा मन ऐसे मन के प्रचलित होने पर विक्षिप्त हो जाने पर चलायमान होने पर विश्व में पहुंचने पर विषय में भाग रहा उस स्थिति में, अभी बेगी। अभी बेगी में दुख क्षय नाश थी अभिव्यक्की अभिव्यक्की मैंने अज्ञानियों का दुख नाश होना संभव नहीं है दुख नाश नहीं होगा दुखी मिलेगा एक बार छ की टिप्पणी प्रचलित में विक्षिप्तें विक्षिप्त मन होगा तभी दौड़ेगा वो आत्मा का आत्माकार वृत्ति में रहता तो विक्षिप्त नहीं होता अभी विषयाकार में जा रहा है आत्मा से अतिरिक्त अवस्था है उसकी विषय विषय में पहुंचेगा उस काल में सुख नहीं मिलने वाला दुखी मिलेगा अभिवेकना च और भी है आत्म प्रबोधो भी आत्मज्ञान होने के भी मन के निग्रह के अधीन है आत्माकार वृत्ति बनानी पड़ेगी उसकी अब विषयकार वृत्ति बनाए रहे और आत्मज्ञान हो संभव नहीं है कंच आत्म प्रबोधो भी मनोनिग्रह मन के निग्रह के अधीन ही है आत्मज्ञान होना भी तथा अभी सांति? अक्षय अभी मोक्षाख्या शांति अक्षय शांति बने मोक्ष नामक शांति मोक्ष अक्षय शांति वही है कभी भी अविनाशी शांति है मोक्ष वह वह भी कैसा मन अविवेक नाम जो अज्ञानी लोग हैं मन को जो आत्मा से भिन्न मान रहे निग्रह नहीं कर पाए उनका मनो निग्रहता है वह कोई भी मन के निग्रह का अधीन है वह शांति ये चारों फल आप यदि चाहते हैं अवय चाहते हैं गुख नाश चाहते हैं आत्मा ज्ञान आत्म दर्शन चाहते हैं और अक्षय शांति चाहते हैं तो मन को निग्रह करना आवश्यक है उसके बिना कोई काम नहीं मन अपने अधीन रखना होगा उस आत्माकार प्रति में जोड़ना होगा हम ब्रह्मास्मी यह धारणा बनानी होगी तभी आपको फल मिलेगा नहीं तो फल मिलने वाला नहीं अभयम भयराहित्यम अभय से पद का अर्थ है भयराहित्यम दस की टिप्पणी में कहा अज्ञान तत्कार्य निवृतियात्मकम फलम अभय पद का अर्थ क्या होगा अज्ञान अज्ञान के कार्य निवृत्ति रूप फल है जब तक अज्ञान रहेगा या अज्ञान का कार्य होगा भय रहेगा बीज रह जाएगा तो भय फिर आ जाएगा जागृत स्वप्न में अज्ञान रहा सुसुप्ति में तो जागृत स्वप्न में उसका फल आ जाएगा भय आ जाएगा वित्तीय आ जाएगा भय हो जाएगा ये दस नंबर टिप्पणी में बोल रहे हैं अज्ञान और तत्कार्य फलम अभय फल यही है अज्ञान की निवृत्ति हो उसके कार्य जो कार्य वर्ग है इसकी भी निवृत्ति अज्ञान अज्ञान कार्य दोनों के निवृत्ति रूप से फल वो अभय है अब अभयम भयराहित्यम असंत्रसात्मक संत्रास होता है भय होता है उसे रही उसमें पहुंचना हो तो आत्माकार वृत्ति बनानी पड़ेगी मन को आत्माकार में एक करके आत्मा में एक करके रखना होगा तो उसके लिए मन निरोध किए बिना पहुंचेगा नहीं मन बहुमुखी वृत्ति में नहीं जा सकता अंतर्मुखी वृत्ति बनानी पड़ेगी उक्त लक्षण शांति अक्षय लक्षण का आता उक्त लक्षण अक्षय लक्षण अविनाशी शांति कोई चाहता हो माने विनाशी शांति तो हमें प्रतिदिन मिल जाती है भूख लगी थी थोड़ी देर भोजन किया थोड़ी देर के लिए तृप्त तो हो गया थोड़ी देर के बाद में फिर चटपटाक शुरू हो गया अक्षय शांति नहीं हो अक्षण शांति माने तो अक्षय शांति अविनाशी शांति निरेश निरत आनंद अभिव्यक्ति यही है, है। निरतेश निरते यह। निरते सुख की अभिव्यक्ति वो मोक्ष तशा है वो क्या अक्षय शांति है स्वभावत विद्या स्वरूप सामर्थ्या स्वाभाविक शांति होती हो क्यों ज्ञान के स्वरूप ऐसे ही होता है उसे सामर्थ्य ऐसा है विद्या स्वरूप स्वभावात ग्यारह की तिप्पणी अखंड आत्मवृत्ति निष्ठ सामर्थ्य विशेषात अखंड आत्माकार वृत्ति में ऐसे सामर्थ्य है मान हाँ। आनंद अतिशय आनंद आविर्भाव का सामर्थ्य होने से अखंड आत्मवृत्ति निष्ठ सामर्थ्य विशेषात् आनंद अभिव्यक्ति आनुकूल्य रूपात यही उस अनुकूल उसके आनंद के अभिव्यक्ति की अनुकूलता है ये वक्ष अखंड आत्मा की अनुभूति आनंद जो तो आत्मसुख है उसके अभिव्यक्ति की अवस्था है ये वक्ष अक्षय शांति कुछ आगे टीका में कहते हैं विदुषाम जीवन मुक्ता नाम होते सिद्धत्ता न साधम अपेक्षा देखो जो ज्ञानी लोग हैं जीवन मुक्त अवस्था में है केवल प्रारब्ध व शरीर अभी है किन्तु उनको जली हुई रस्सी के समान व्यवहार चल रहा है मिथ्या बुद्धि आ गई सर्वत्र मिथ्या बुद्धि आ गई यही ज्ञान होना है आत्मा में सत्य बुद्धि जगत में मिथ्या बुद्धि आ जाए ये ज्ञान है तो प्रश्नोत्तर में कहा आहार निशम क्यों परिचितनीयम संसार मिथ्यात्व तो सिवात्म ये दो बात के चिंतन करना चाहिए संसार में मिथ्या दृष्टि अपने से अतिरिक्त में मिथ्या दृष्टि अपना माने शरीर नहीं शरीर आदि अन्य है तब मिथ्या दृष्टि आ जाए यही ग्रोत चिंतन जिनको त्यागने के लिए चिंतन और अपना स्वरूप ग्रहण करने के लिए चिंतन यही करना कहा विदुषाम जीवन मुक्ता जो विद्वान है विवेकी लोग हैं ज्ञानी हैं, जीवन मुक्त अवस्था में हैं, उनके मुक्ति है, तो तो है।, है मुक्ति को सिद्धत्व उनके मुक्ति तो सिद्ध है सिद्ध है मुक्ति स्वभावत मुक्ति में पहुंच चुका है वो उनके लिए कुछ कर्तव्य नहीं है मुक्त है सिद्ध तत्व साधना अपेक्षा उनके लिए कोई मनोनिग्रह आदि साधनी की अपेक्षा नहीं मनोनिग्रह पहले किया है उन्होंने अब तो फल पे पहुंच गए लोग उनके लिए कोई अपेक्षा कोई साधन की आवश्यकता नहीं नदी पार हो गया हो तो साधन की आवश्यकता नहीं हो की आवश्यकता नहीं उसको वैसे पार हो चुका है, अवस्था प्राप्त तो हो चुकी है उनके लिए तो साधन की अपेक्षा नहीं है तो भोजन मिल चुका हो पकाने के लिए साधन क्यों जोड़ेगा भूखा हो वही करेगा साधन पकाने का साधन वही जोड़ेगा ठीक है इसलिए नान्यायता बोल दिया अन्य अन्य का अधीन नहीं है तत्र वाक्योपक्रम अनुकूल आई थी जो तो पहले वाक्य दिया था उसके अनुकूल करते हैं इसमें उनके लिए साधन की अपेक्षा नहीं करके कहा था नोपचार कथंसर करके पहले बोल के आए थे कहा अजन्ने अस्वप्नम अज्ञा अनामकम और सकृत विभात सर्वज्ञम नोपचार पहले बोल के आया बोल दिया ठीक है उत्तमेभ्यो ज्ञानबद्ध्यो अधिकारीभ्यो व्यतिरिक्त अधिक अनधिकारो अवतार रहे ये कहते हैं उत्तम जो ज्ञानी अधिकारी है उनसे अतिरिक्त अधिकारी को यहाँ लाते है उत्तम विद्योग ज्ञानव्यो अधिकारी भी जो उत्तम ज्ञानी थे अधिकारी थे उ, उनसे अतिरिक्त अनधिकारी द्वितियांत है उनसे अतिरिक्त तो जो अनधिकारी लोग है उत्तम मैंने उस ज्ञान में पहुंचे नहीं है उनके लिए अवतारण करते हैं आगे ये तू करके व्यतिरिक्त आम शाद की टिप्पणी कर्मानुष्ठान शुद्ध बुद्धि भी थी हमारे ऐसे ही नहीं कि वो पामर लोग नहीं लेना कर्म के अनुष्ठान से बुद्धि जिनकी शुद्ध हो गई है अंतकर्म शुद्ध वही उपदेश करना कर सकता है मनोनिग्रह वही कर सकता है बिल्कुल पामर होगा वो नहीं कर सकता नहीं कर सकता जो तो मुमुक्षु बने हुए हैं वही अंतकर्म की शुद्धि कर सकता है क्योंकि संसार में जो मनुष्य है चार प्रकार में दिखाई देखा, पड़ता है एक होता है पामर जिनको दिन रात का पता है जैसे पशुओं को दिन रात का पता है आज क्या तिथि है उनको पता नहीं है आज कौन सा बाहर है पता नहीं है उदय होता है सूर्योदय हो गया अपने अपने आहार विहार में चले गए सूर्यास्त होता है तो वापस आते अपने रहने का ठिकाना सबका होता है पशु वहां वैसे व्यवहार में जो खराब उसको पामर करते मनुष्य एक पामर कोटि में नहीं है माने उसको परमार्थ क्या है ईश्वर क्या है जगह कुछ पता नहीं है दिन रात का पता है जैसे पशुओं को होता उस प्रकार है पशुवत व्यवहार होता है वो पामर को है दूसरा होता है विषय ही एक मनुष्य होता है विषय चाहने के लिए थोड़ा विषय देता है बड़ा विषय चाहता है जिसको धर्मात्मा करके बोलते हैं जिसका काम कर्म वाला नहीं सकाम कर्म वाला जो होगा या थोड़ा एक जगह देंगे ब्राह्मण को कुछ देगा कुछ करेगा सूर्य में बहुत मिलता है माने सौ गुना लाख गुना फल ज्यादा मिलता है करके शास्त्र में चर्चा है उनके या थोड़ा सा करेगा तो बहुत मिलेगा लोभ में आगे संपत्ति को दे देता है वो अमृत पान करेंगे ये करेंगे वो करेंगे करेंगे यहां संपत्ति यज्ञ कर देता है दान कर देता है वो विषय चाहता है आगे बड़ा विषय चाहता है इसलिए छोटा विषय देता है वो विषय में आता है और एक होता है मुमुक्षु, जिनका अंतकर्म शुद्ध हो चुका है कर्म उपासना आदि करके शुद्ध हो चुका हो आगे मुक्त होने की इच्छुक है आत्मज्ञान को चाहते हैं वो मुमुक्षु कोटी में आते हैं हो, तीसरे चौथे होता हैं मुक्त होता है। साधन करके ऊपर जा चुके हैं जिसको सिद्ध बोलते हैं सिद्ध माने यहाँ के सिद्ध ऐसा नहीं उड़ने वाले सिद्ध नहीं वो योग सूत्र वाले सिद्ध अलग है यहां के सिद्ध तो ज्ञान प्राप्त हो गया तो सिद्ध हो वो सिद्ध होता हो है यहाँ का ऐसा होता है ज्ञान सिद्धि है ज्ञान जिसको मिल जाए वो सिद्ध है यहाँ की सिद्धि वेदांत की सिद्धि ज्ञान है कोई अष्टा नवदा सिद्धि अष्ट सिद्धि नहीं है अणिमा गरिमा आदि नहीं है तो यही कह रहे थे उत्तम ज्ञानबद्ध भी हो अधिकारी भी उत्तम ज्ञान वाले जो अधिकारी हैं उत्तम वो होते हैं जिनको ज्ञान हो चुका है अद्दित दर्शन में पहुंच चुके हैं जो आत्माभाव में हैं, उन अधिकारी अतिरिक्त है अतिरिक्तान द्वित रघुवचंद अतिरिक्तान अनधिकारी ज्ञान में अभी अधिकारी बने नहीं है वो उनके लिए अवतरण देते हैं भाषण उनका आरम्भ करते हैं ये कहा टिप्पणी कह रहे थे कि कर्मानुष्ठान शुद्ध बुद्धि बुद्धिन कहा यहाँ विज्ञान में अधिकार प्राप्त है उनको कर्म का अनुष्ठान उपासना के द्वारा जिनके ये बुद्धि शुद्ध हो गए अंतकर्म शुद्ध हो चुका है ऐसे लोग हैं जो कर्मानुष्ठान न शुद्ध बुद्धि यशां कर्म के अनुष्ठान के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो गई जिनकी ऐसे लोगों को कहा कर्मानुष्ठान शुद्ध बुद्धि द्वितीय बहुवचन अधिकारी ने जो तो कहा था उनका उत्तर देते ये तु कर्के अंडे, का ज्ञानी कूटी से अन्य लोग हैं जो अंधकर्म शुद्ध करके रखे हैं कर्म के अनुसार से जिसका उन कर्म के माध्यम से अंधकर्म शुद्ध करके रखे हैं उस अद्वैत भाव में पहुंचे नहीं है अभय चाहते हैं अक्षय शांति चाहते हैं दुख अक्षय चाहते हैं आत्मा दर्शन चाहते हैं उनके लिए यह है। क्या साधन है मन को निग्रह करना साधन कहा योगी न योगी शब्द क्यों कहा होगा भाष्यकार ने तो कहते हैं सुकृत अनुष्ठाई जो पुण्य पुण्यकर्म का अनुष्ठाई है सुकृत मे पुण्य पुण्यकर्म का अनुष्ठान जिन्होंने किया है जम कर्म जिनका जीवन में है उनको योगी शब्द से बोला है सकाम कर्म करने वाली योगी ने वो तो बनिया है या देता है वह याद कर वो योगी थोड़ी होता सकाम वाले सुकृत अनुष्ठाई ना तद तो स्नानदे वनमार्गाम वो सुकृत कर्म के अनुष्ठान करने से पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया उसने निष्काम कर्म का अनुष्ठान किया ऐसा करने से वो गामी हो गया वो अच्छे मार्ग में जा रहा हो सन्मार्ग चलने वाला हो गया सनमार्गगा तेसाम अभी उनके लिए जिनकी अंधक शुद्धि है सत्कर्म के माध्यम से उनका भी तत्व ज्ञान कथनचित तो उपजातम चेत किसी प्रकार तत्व ज्ञान हो जाए तो अलम मनो निग्रह दूसरे कोई साधन है मन के निग्रह के अतिरिक्त साधन अलम कोई साधन नहीं अलम माने दूसरा साधन है ही नहीं एक ही साधन है मन को निग्रह करना आत्मा दर्शन के लिए आप मन शुद्ध हो चुका है आत्म साक्षात्कार करना है क्यों उसका फल होगा अभय मिलना है अक्षय शांति मिलना है दुख का नाश होना है तो उसके लिए एक ही साधन मन को निग्रह करो मनोष निग्रह तम अवयम सर्वयोग इत्यादि कहा टिप्पणी मौगे प्रथम चित्त प्रथम माने प्रथम चित आचार्य उपदेश आदिना था माने मनोनिग्रह के बिना आचार्य उपदेश भी हो गया मनोनिग्रह नहीं है तो वो होगा ही नहीं आत्मदर्शन होगा ही नहीं कितने भी बार उपदेश सुनते रहे अगर मन निग्रहित नहीं है तो नहीं होगा तो जो भी करो अंत में मनोनिग्रह करना ही पड़ेगा क्योंकि तो ज्ञान तो होगा आचार्य उपदेश के द्वारा ही होगा किन्तु मन के निग्रह नहीं है नहीं पाएगा निष्फल हो जाएगा वो तो पत्थर में गोया हुआ बीज जैसा हो जाएगा कितने जो आप सुनो कुछ बैठेगा ही दूसरे के लिए हो जाएगा उपदेषता बन जाएगा उपदेश करता रहेगा अपने आप में कुछ पता ही नहीं बताएगी उसको टेप रिकॉर्ड जैसा हो जाएगा सुना हुआ सुनाएगा अपने में कुछ नहीं स्थिति आगे कहते हैं अभयम तदेव ज्ञानम हम अभय हाने कोई ज्ञान को अभय शब्द से है अदेव ज्ञान हम दस के टिप्पण में कहते हैं मनोनिग्रह निग्रह साध्यम एवं माने मन के निग्रह के द्वारा होने वाला ही जो ज्ञान है वो अभ दुख निवृत्ति रही मनोनिग्रह निग्रह अपेक्षा होती है मन के निग्रह के अपेक्षा से ही दुख निवृत्ति होती है मन चंचलित हो बाहर विषय में जाओ मन फिर मन दुख निवृत्ति नहीं होगी दुख होगा नहीं कहा, केंचा और भी कहा। केंचा तदेव विद्रेय के मुख में फोरती अगर दुख क्षय करना हो मन के निग्रह के बिना नहीं हो सकता अगर मन निग्रहित नहीं है तो दुख मिलेगा ये विद्रेय दिखा रहे हैं नहीं आत्मसंबंधी में मनुष्य प्रचलित है दुख क्षयों वस्ते कि जो अज्ञानियों का मन जो आत्म संबंधी हो रहा है आत्मरूप नहीं हुआ है निगृहित नहीं है आत्मा में संबंध रखने वाला हो ऐसे मन होगा तो क्या होगा प्रचलित हो जाएगा वाह विषयों में पहुंच जाएगा उसका दुख क्षय नहीं हो सकता वहां तो दुख मिलेगा जब जब विषयों में मन गया है तब तक आपको सुख नहीं दिया है दुख दिया है आपका अनुभव है कोई भी विषय में गया होगा दुखी दिया एक इतश्चर मनो निग्रही तथ्यम इस हेतु तो से भी मन को निग्रह कर लेना चाहिए आप है निग्रही तब्यम लिखा है तो यहाँ संप्रसारण होना तो होता नहीं है तब्य प्रत्यय है कितनी इतने ये या बहुत लग नहीं सकता तो दीर्घ हो जाएगा ग्रह वालिडी दीर्घ है इध को दीर्घत हो जाएगा किंतु किन्तु संप्रसारे तो यहाँ कोई तो की नहीं पाठ तो ऐसे निग्रही तब्यम ये पाठ तो, को पोष्टक वाला वही पाठ सही होना चाहिए इत मनो निग्रही तब्यम इत्यास इस हेतु से भी मन को निग्रह करना ही चाहिए मन को अपने अधीन करना ही चाहिए आत्माकार वृत्ति में पहुंचाना ही चाहिए इसलिए केंचक करके कहा भाषण का आत्माप्रोध होती आत्मज्ञान चाहते हो आप अपना स्वरूप पहचानना चाहते हो तब भी मन निग्रह करना जरूरी है देखा है मनोनिग्रह कही वह इत्यादि कहा था ठीक है अभयम इत्यत्र प्रश्न विपण थे अभयम शब्द से सूचित संकेत में कहा था उसको व्याख्या करते हैं आत्मसत्य इत्यादि कहा इत्यादि कहा था अच्छा। आत्म प्रबोधो इत्यादि कहा से चिंता में इस हेतु से भी मन का निग्रह सार्थक है और शांति क्षणिक शांति को ही नहीं चाहते अक्षय शांति अविनाशी शांति चाहते हैं अशांति दूसरे को मुझे को, मुझे तो शांति चाहिए ऐसा मान्यता मान रह सकती किन्तु मन यदि अशांत होगा तो शांति कहा मिलेगी तो मन के निग्रह क्या अर्थमान इसलिए भी तथा तथा है तथा करे तथा अक्षय अभी मोक्ष क्या शांति है तेरा मनो अधिग्रह जो मोक्ष नाम शांति मुख्य शांति मोक्ष अवस्था की शांति है वो अभी मन के निग्रह क्या दी है साधका न मोक्षाणी तेजाम कहा नेशा शांति तेजा मन क्या लेना है साधका न मोक्षा मोक्ष मुख्ष मोक्ष नामक शांति प्राप्त करना है शांति तो वही मोक्ष अवस्था में है तो उसको भी मन के निग्रह के दिन है ये कहा चारों फल तो मन के निग्रह के दिन है और चारों फल आप चाह रहे हैं क्यों तो साधन नहीं कर रहे हैं मन निग्रह नहीं कर रहे हैं फल तो चाह रहे हैं सब अभय चाहते हैं सभी आत्मसाज का अधिकार चाहते हैं सभी दुख नाश चाहते हैं अपने लिए दुख को ही चाहता और शांति हमेशा के लिए शांति सब चाहता है क्यों साधन नहीं करते हैं मन का निग्रह कर हैं ये बता आगे कहते हैं कथम मुमुक्षाणाम जिज्ञासु नाम मनोग्रह सिद्ध कहते महाराज मनोधिग्रह का फल बहुत सारा बता दिया तो जिज्ञासु जो होंगे आत्मा आत्म को जानने की इच्छुक हैं जिज्ञासु जानने की इच्छुक हैं तो उनका मनोविग्रह कैसे सिद्ध हो होगा कहते उसमें देखो भाई कुछ आपको करना पड़ेगा करना पड़ेगा। मन को कभी भी खिन्ना नहीं करना होगा लगे रहना होगा लगे रहें तो कार्य की शुक्ति होगी ए इतने दिन हो गया भजन करते करते कुछ नहीं मिला कुछ नहीं इसमें ऐसा भी हो सकता है ऐसा मन को खिन्न नहीं करना चाहिए ऐसा बोलते क्यों ये दुख का वियोग करने वाला है स्पर्श योग है गीता गीता के श्रष्ठ अध्याय में वैसा ही है तम विद्या दुख संयोगम योग संगीतम तम विद्या दुख संयोगम भी योग संगीतम सनिश्चय योग तब्योग निश्चय बुद्धि से करना चाहिए उसको अनिर्भिन्न चेत सा, सा, अनिर्भिन्न चेत सा। दुखी मन से नगरे सात होता दुखी, हो यहां भी दुखी नहीं होना चाहिए।, चाहिए लगे रहना इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मे में होगा विश्वास करके चलो ये बोलना चाहते हैं इसके लिए दृष्टांत तो देते हैं एक टिटी पक्षी का दृष्टान्त तो देते हैं यहाँ समुद्र किनारे एक जोड़ा टिट्ठी नाम के पक्षी नर्मादा रहा करते थे कहानी है कहा पंचदशी जो श्लोक है यही श्लोक वहां पंचदशी में भी है यहां भी है तो दोनों रहा करते थे समय पा करके जो मादा ने दो अंडे दिए समुद्र के किनारे समुद्र का स्वभाव है मतलब पूर्णिमा से दिन ज्वारा आता है थोड़ा दूरी पर था ज्वाराटा आ गया वो अंडे चले गए भीतर समुद्र के भीतर वह के लिए वह आ गया अंडे और जो मादा पक्षी को बहुत दुख होता है बहुत कष्ट होता है मेरा अंडा ले गया यह मेरे अंडे को ले गया मेरा शत्रु है समुद्र के साथ में उसको आक्रोश होता है क्योंकि तो अपरा बच्चा ले जाए कोई तो मां को तो कष्ट होगा ही कष्ट होता है तो सोचते प्रतिशोध भावना आ जाती है उसके मन में इसको सुखाऊंगी मैं सुखाऊंगी किंतु क्या सुखाएगी समुद्र को पक्षी किंतु जब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति पहुंच जाए कार्यम साधयामे बा शरीरम पातयाम जरूर लग जाएगा या तो शरीर नाश कर डालूंगा या कार्य को पूरा करूंगा तो में से एक भावना यदि पक्की हो जाए कार्यम साधे आम शरीरम पातयामें या तो शरीर समाप्त तो कर दूंगा या कार्य की सिद्धि करूंगा ऐसे लग जाए या बुद्धि से लग जाए तो जरूर सफलता पड़ेगी हो। ऐसी होती है तो उसने सोचा समुद्र सुखाने का निर्णय ले लिया पक्का निर्णय ले लिया तो एक तिनका पकड़ती है चौंत से उसके पास कोई साधन तो है ही नहीं घास का तिनका एक पकड़ती वहां किनारे में जाती है वहां डुबाती है इस तरफ तो छिड़कती है अब सूख गया ना थोड़ा कम हो गया ना लग गई तो लग गई वहां डूबती है इधर लाके छिड़कती है ये काम करने लग गए उसको सुखाना है पक्षी को समुद्र सुखाना है चलते चलते जब अपने पत्नी को देखा तो उसके पति भी साथ हो गया नर भी साथ हो गया दोनों तो लग गया चौथ में तिनका पकड़ा बोते हैं इधर लाके चढ़ते हैं उसको सुखाना है अंडा ले गया हमारा शत्रु है उसको सुखाना देखा जब वो टिटिप जाति के जितने थे अपने बिरादरी का संबंध आ गया वहां तो टिटिप जाति के पक्षी सब आ गए एकत्रित तो हो क्या हुआ हमारा अंडा ले गया तो भाई बंधु भी साथ दे देते हैं उस काल में आपके पक्का ही विश्वास हो काम में लगे हो आपके मित्र आदि लग गए होते होते पक्षी जाति संबंधी मामला आ गया सारे पक्षी धरती के सब लग गए कार सेवा में लग गए समुद्र से खाने का कार सेवा है उनका समुद्र से खाने का सब लग गए इतने में नारद जी भ्रमण करते रहते हैं भ्रमण करते हुए वहां पर पहुंचे उस स्थान पर देखा पक्षी सारे पृथ्वी के पक्षी एक ही समुद्र किनारे बैठे हुए हैं और सब एक एक तीन का पकड़े हुए हैं सोच में डुबोते हैं इधर लाके छिड़कते हैं यह चलता है जी को आश्चर्य लगा ये क्या कर रहे हैं तो नारद जी ने पूछा भाई क्या हो रहा है बाबा हमारा शत्रु है हमारा अंडा ले गए हमारे अंडे ले गया है तो इसको सुखा के छोड़ेंगे नहीं तो मर जाएंगे लग गए तो लग गए बीच में नहीं छोड़ेंगे काम शरीर हम पाते हम तो नारद जी ने देखा देखे वहां से उनकी यात्रा सीधा बैकुंड की थी नारद जी की चल दिए बैकुंड की तरफ गए तो भगवान से के दर्शन करना था भीतर बाहर गरुड़ जी बैठे थे, थे। दरवाजे में द्वारपाल है बाहर बैठे थे तो गरुड़ जी उठ करके प्रणाम किया देवर्षि को प्रणाम करके यहाँ नारद जी कहा से आगमन हो रहा है आपका गरुड़ जी ने पूछा तो नारद जी ने कहा मैं गोमंडल की यात्रा करके आ रहा हूँ बोला वहां कैसी स्थिति है बोला नाराजी ने कहा बाकी सब ठीक है आपकी प्रजा दुखी है गरुड़ राजा है पक्षी का राजा है पक्षीराज है वो तो गरुड़ी ने कहा क्या बात है मेरी प्रजा क्यूँ दुखी है उनने घटना सुना दी अंडा ले गया समुद्र उसको ले करके उनको आक्रोश हो गया है अब तो मरने के संकल्प को लेकर बैठे हुए सुखाने के काम में लगे हैं अच्छा तो गरुड़ जी को मन में आया गरुड़ जी के मन में आता है और जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता वो राजा राजा नहीं होता तो मुझे जाना चाहिए उसका आगे मन में आ जाता है तो सीला जाते हैं भीतर जाकर भगवान से जीवन में कभी उन्होंने अवकाश नहीं मांगा था गरुड़ जी जब से लगे भगवान के सेवा में जन्म से लगे हैं वो अवकाश नहीं मांगा करना आज जाकर के लंबा कागज देकर के अवकाश मांग रहे भगवान मुझे अवकाश चाहिए तो किसके लिए बोला कारण बता दिया तो कितने दिन के बोले अनिश्चित काल के लिए चाहिए कितना दिन लगेगा क्या पता अनिश्चित काल के लिए चाहिए मुझे अवकाश पक्षी है हम और समुद्र के साथ है खेल कोई छोटे मोटे शत्रु नहीं है समुद्र नदी से चल आ ही रहे हैं वहां भर रहे हैं हम पक्षी हैं हमारे पास साधन नहीं है क्यों तो उसको सुखाने का हमारे बिरादरी निर्णय लिया है तो अनिश्चित काल के लिए अवकाश चाहिए भगवान परेशान हो गए भगवान ने सोचा कहीं देखते उपद्रव कर दे तो तत्काल जाना पड़े हवाई जहाज हमें चाहिए करूर हवाई जहाज है तो इनके बिना तो हमारी गति नहीं होगी वहां पहुंचने के लिए तत्काल कोई भक्ता आपत्ति में आ जाए उसको बचाना हो तो गरुड़ में जाना होगा हमको भगवान परेशान अपराध देने में तो भगवान ने सोचा चलो तो गरुड़ को जाना भी है लाना भी है जल्दी लाना है भगवान ने सोचा कि अच्छा भाई मैं भी चलता तो भगवान भी गरुड़ के ऊपर जाते हैं वहां क्या था भगवान की लीला दो अंडे को कोई समुद्र की लहर से बाहर करवा दिया उनका कार्य समाप्त होगा सुख होगा गरुड़ को लेकर वापस लेते मैंने आप लगे रहेंगे साथ मिलता जाएगा ये कहना चाहते हैं आगे कार्य का है समय हो गया है फिर कर गए इसको ओम भद्रंग भद्रम पशे माक्षरा ओम शाम